शांति शांति ही ओम हम वेद ज्ञान की गंगा का अवगाहन कर रहे हैं और इसमें हम देखते हैं कि वेद का हमारे लिए क्या जीवन में उपयोग है तो उस जीवन के उपयोग को समझने के लिए पिछले संदर्भ में हमने प्रयास किया था और उसमें एक बात देखी थी कि वेद के जो विषय हैं उसको ज्ञान कर्म उपासना कहते हैं और जब हम उपासना के क्षेत्र में आते हैं ईश्वर की भक्ति के क्षेत्र में आते हैं तब उसे हम स्तुति प्रार्थना उपासना कहते हैं इससे एक बात पता लगती है इन दोनों में कोई मौलिक अंतर नहीं है स्तुति प्रार्थना उपासना आप ईश्वर के संदर्भ में रखते हो तो ईश्वर का ज्ञान ईश्वर के लिए किया गया कर्म और ईश्वर से जो निकटता वो उपासना है और वेद के विषय में किसी भी कार्य वस्तु का ज्ञान वस्तु को समझने पाने के लिए किया गया प्रयत्न और उसका फल तो उपासना ऐसा प्रयोग नहीं है जो केवल उसमें होता हो भक्ति में या ईश्वर के संबंध में तो उपासना दूसरे अर्थ में भी होता है उपासना का अभिप्राय उसकी निकटता उसका साक्षात्कार उसकी प्राप्ति इसलिए उपासना का प्रयोग जो मूल अर्थ है उसे समझने की आवश्यकता है छांदों के उपनिषद में अग्निहोत्र की अनिवार्यता बताते हुए एक स्थान पर कहा है यथेह क्षुधिता बाला मातरम पर इस मंत्र की विस्तार से चर्चा जो किसी अन्य संदर्भ में करेंगे यहाँ समझने का कितना ही काम है कि जैस ये अग्निहोत्र क्यों आवश्यक है और कितना आवश्यक है इसको बताने के लिए यहाँ एक शब्द है यथेह क्षुधिता बाला मातरम पर यथा जिस प्रकार ई है इस संसार में क्षुधिता बाला छोटे जो बच्चे हैं बालक लोग हैं क्षुधिता जब भूखे हो जाते हैं उन्हें भूख सताने लगती है माँ तरम वो माँ की उपासना करते हैं उपासना को समझने के लिए और इससे अच्छा उदाहरण कोई नहीं हो सकता ये जो भूख है ये किसी की उपासना करवाती है किसी के निकट जाने के लिए बाध्य करती है किसी को निकट पहुंचाती है जहाँ से वो चीज़ मुझे मिल सकती है प्राप्त हो सकती है तो मैं परमेश्वर का उपासक उस दिन हो सकता हूँ जिस दिन परमेश्वर मेरी आवश्यकता बन जाए अभी तो मेरी आवश्यकता है नहीं आवश्यकता की पहचान है जिसके बिना मैं न रह सकूँ जैसे मेरी भूख उसके लिए मेरे भोजन की आवश्यकता है भोजन की आवश्यकता के बिना भूख का कोई अर्थ नहीं है और भूख के बिना भोजन को कोई पूछता नहीं है तो जो भूख है ये भोजन की उपासिका है तो वैसे ही हम ईश्वर के उपासक बनते हैं बन सकते हैं लेकिन एक परिस्थिति आनी चाहिए कि हमारा उसके बिना काम न चले हम उसके बिना रह न सकें हमको उससे दूरी जो है सहन न हो तो हम उसके उपासक होते हैं तो ये उपासना वस्तु की भी हो सकती है व्यक्ति की भी हो सकती है और ईश्वर की भी हो सकती है और इस उपासना के लिए क्रिया भी बराबर की होगी परमेश्वर को प्राप्त करना है तो उसकी स्तुति करनी होगी परमेश्वर को प्राप्त करना है तो उसकी प्रार्थना करनी होगी उसके लिए कर्म करना होगा और उस कर्म का परिणाम हमें उपासना के रूप में साक्षात्कार के रूप में सान्निध्य के रूप में निकटता के रूप में प्राप्त होगा वस्तुओं में संसार में भी एक बात देखेंगे तो वहाँ भी स्तुति जो है वस्तु का ज्ञान है कर्म उस वस्तु की प्राप्ति की प्रार्थना है और उपासना उस वस्तु की प्राप्ति रूप फल है और विज्ञान उसका व्यवहार है व्यापार है उपयोग है तो इस दृष्टि से ये दोनों चीजें जो हैं हमारे लिए अनिवार्य हैं समान हैं तो ये फल प्राप्ति के लिए स्तुति का होना मूल कारण है स्तुति का है ज्ञान स्तुति का है परिचय स्तुति का है उस तक पहुँच तो ये जो स्तुति है ये ज्ञान हमारे लिए आवश्यक है अनिवार्य है तो परमेश्वर ने जब हमें इच्छा दी तो इच्छा की पूर्ति के साधन भी होने चाहिए और इच्छा में हमको विकल्प दिए तो हमारे पास विकल्प की वस्तुएं भी होनी चाहिए तो विकल्प में से स्वाभाविक रूप से चुनने की बात होती तो हमें किसी भी बाहरी सहायता की ज्ञान की निमित्त की आवश्यकता नहीं पड़ती लेकिन हमारी आंख तो है लेकिन सूर्य के अभाव में प्रकाश के अभाव में देख नहीं सकती तो हमारी आँख होने का कोई फायदा नहीं है आँख ये बता रही है कि इसकी उपयोगिता तभी है जब इसका प्रकाश सूर्य के प्रकाश में आँख देख सकती है सूर्य का प्रकाश है आँख है और संसार में कुछ देखने योग्य न हो तो दोनों ही व्यर्थ हो जाएंगे तो जो हमारी आंख है और जो सूर्य का प्रकाश है इन दोनों का कोई उपयोग होना चाहिए तभी इसकी आवश्यकता बनेगी नहीं तो इसका आवश्यकता नहीं है तो इनका हम करेंगे क्या इसलिए संसार की वस्तुएं सामने होती हैं और वस्तु एक नहीं है तो इसलिए वहां संदेह है वहां हमारे लिए अनिश्चय है हमारे साथ अज्ञान है वो कैसे दूर हो क्योंकि या तो हमारे अंदर स्वाभाविक ज्ञान होता जिससे वो दूर होता या वस्तुओं की संख्या ही बहुत नहीं होती एक ही होती और यदि वस्तुएं बहुत भी होती और प्रकाश ही नहीं होता आँख ही नहीं होती तो करने की ज़रूरत ही नहीं थी लेकिन ये सब हैं आँख है सूर्य का प्रकाश है तो संसार की वस्तुएं भी हैं और वस्तुएं हैं आंख से दिखाई दे रही हैं सूर्य के प्रकाश में हमको दिख रही दिख रहा है तो केवल दिखने के लिए तो कोई दिखने का अर्थ नहीं होता उस दिखने के बाद उसका हमारे लिए कोई संबंध होना चाहिए कोई अर्थ होना चाहिए कोई मतलब होना चाहिए तो वस्तुएं वस्तुएँ क्योंकि बहुत हैं तो हमारी आवश्यकताएं बहुत हैं या थोड़ी हैं एक हैं या अनेक हैं तो हमें सबको नहीं लेना है हमारे लिए सब काम की नहीं है वहां हमें चुनना है एक चुनने का तरीका होता है कि मैं अपने लिए जो सही समझता हूं उसे चुनता हूं लेकिन हो सकता है वो वस्तु दूसरे के लिए उतनी सही ना हो उतनी उपयोगी न हो तो वो उसको क्यों चुने वो दूसरी वस्तु को चुनेगा तो ऐसा जो विवेक है वो व्यक्ति परख है उसमें रुचि है स्वभाव है ज्ञान है सब सम्मिलित है लेकिन सबका पृथक पृथक है लेकिन एक ऐसा ज्ञान हो सकता है और ऐसी वस्तु हो सकती है जो ज्ञान सभी में हो मनुष्यों में और वो वस्तु सभी मनुष्यों के लिए उपयोगी हो तो ऐसा जो सामूहिक उपयोग और ऐसा जो सामूहिक ज्ञान उससे अपेक्षित जो वस्तु का परिचय है ये धर्म की श्रेणी में आता है तो ये धर्म हमारे लिए सहायता करता है कि हम सब को कौन सी चीज़ ज़्यादा ठीक है हमारे लिए जैसा मैंने आपको बताया कि स्वतंत्रता हमारे को दी हुई है कि हम बहुतों में से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं क्योंकि हमारे अच्छे और बुरे का परिणाम हम पर आने वाला है फल क्योंकि हमको मिलने वाला है तो इसलिए उसने हमको एक योग्यता भी दी है कि हम श्रेष्ठ का चुनाव कर सकें जो सबसे अच्छा है उसको चुन सकें तो उसके उस योग्यता को जिस आधार पर दिया हम उसे ज्ञान कहते हैं अभी यह सोचने की बात केवल इतनी है ये सब चीजें आज दी हैं या पहले से दी हैं सदा ही सदा से देता आया है तो मनुष्य है आंख सदा से होगी मनुष्य है ईश्वर सदा से होगा मनुष्य है सूर्य सदा से होगा और मनुष्य है तो ईश्वर के द्वारा बनाया गया संसार सदा से होगा एक भी इसमें अनुपस्थित हो जाए इस चक्र में तो चक्र टूट जाता है मनुष्य है बनाने वाला है बन है उसके साथ वस्तुएं हैं। हम एक बार बनाने वाले को अदृश्य भी कर दें तो भी हमारा काम नहीं चलता क्योंकि जो ज्ञान नैमित्तिक है उसे कैसे पा सकते हैं ये अलग विषय है इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे लेकिन वो अनिवार्य है तो इस तरह से मनुष्य के पास नेत्र हैं मनुष्य के पास सूर्य है और मनुष्य के पास वस्तुएं हैं इन तीनों के उपयोग से तीनों के मिलने से हम किसी चीज़ को पा सकते हैं पकड़ सकते हैं ले सकते हैं अब इतने पर ले लेते हैं तो हम कुछ भी ले लें कैसे भी ले लें जो मिल जाए सो ले लें तो फिर अनेक वस्तुओं के होने का लाभ नहीं है हमें चुनाव की योग्यता होनी चाहिए तब अनेक वस्तुओं का लाभ है वो चुनाव की योग्यता मेरे अंदर स्वाभाविक नहीं है तो वो उपार्जित है तो उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है इसलिए वहां भगवान ने हमको बुद्धि दी है हमको वस्तुएं दी हैं हमारे सामने विकल्प रखे हैं लेकिन उस विकल्प को पानी का साधन जो है ज्ञान वो नैमित्तिक ज्ञान भी हमको दिया है सामान्य स्थिति में हमारा स्वाभाविक ज्ञान काम करता है लेकिन मनुष्य का अधिकांश काम नैमित्तिक ज्ञान से होता है और वो नैमित्तिक ज्ञान आज हमारे पास क्या है तो उनका विवेचन करते विचार करते हम उस ग्रंथ तक पहुंचते हैं जो आज हमारे सामने उपस्थित है हमें समुपलब्ध है और उस उपलब्ध ज्ञान को हम वेद कहते हैं तो ये जो हमारे उपयोग के सरलता के लिए जो हमको ज्ञान दिया ये ज्ञान इसका उपयोग और उसके लिए किया जाने वाला व्यवहार इस सबका संबंध धर्म से है या दूसरे शब्दों में यह कह दीजिए ना कि इसे ही धर्म कहते हैं और इसे ही धर्म कहते हैं तो इसका दूसरा अर्थ होता है कि इससे धर्म समझ में आता है या जिसे आप धर्म समझते हैं वो उसको उसमें होना चाहिए एक बार एक जगह पर एक बड़ी सभा हो रही और उस सभा में लोग ये प्रयत्न कर रहे थे कि हमें किसी एक धर्म का चुनाव करना चाहिए हमें किसी धर्म को मानना चाहिए किंतु वहाँ जो विवेचन करता थे वो सब अलग अलग थे कोई ईसाई था कोई मुसलमान था कोई सिख था कोई जैन था कोई बौद्ध था कोई पौराणिक सनातनी था और सबका अपना अपना आग्रह था कि एक कहता था वेद को मानेंगे दूसरा कहता था बाइबिल को मानेंगे तीसरा कहता पुराण को मानेंगे त्रिपिटक को मानेंगे अलग अलग ग्रंथ हैं इसी तरह से अलग अलग उनके भगवान हैं तो भगवान अलग धर्म ग्रंथ अलग और उसके व्याख्यान करता गुरु अलग तो अब किसी का किसी से भी तालमेल संभव नहीं है समन्वय संभव नहीं है तो क्या करना हमने उनको एक प्रस्ताव दिया दिया कि देखो धर्म का धर्मग्रंथ में संबंध होना चाहिए आप जिसे धर्म कहते हो वो चीज़ धर्म ग्रंथ में मिलती हो या जिसे आप धर्म ग्रंथ कहते हो वो आपके नाते धर्म हो स्वीकार्य है क्योंकि धर्म संसार के वस्तुओं के सही उपयोग का नाम है मनुष्य के अंदर सही चयन करने की शक्ति का नाम है किसी वस्तु के विकल्प के सही चुनाव की योग्यता का नाम है तो इसलिए एक बार हम छोड़ भी दें तो किसी भी धर्म ग्रंथ की तुलना संसार के मनुष्यों के व्यवहार से करें और वो व्यवहार और वो व्यापार यदि सबसे अधिक लाभदायक है और अधिक से अधिक सब लोगों के लिए लाभदायक है आप उसे धर्म मान लें यदि बाइबिल की लिखी हुई चीज़ सबके काम की है सदा काम की है सब जगह काम की है धर्म मानने में क्या आपत्ति है यदि कुरान की कोई चीज़ प्राणी मात्र के काम की है उससे किसी को भी कोई कष्ट दुख असुविधा नहीं होती है सब समयों में सब स्थानों में सबके लिए उपयोगी है धर्म हो सकता है ये कसौटी है जब ऐसा नहीं है इसलिए उसको धर्म के में शामिल नहीं किया जाता ऋषि दयानंद से जब धर्म की परिभाषा पूछी गई तो उन्होंने यही परिभाषा दी जिसका कोई भी संसार में विरोध ना कर सके उसे धर्म कहते हैं अर्थात एक भी व्यक्ति किसी भी बात का विरोध ना करे वो जो बात है वो धर्म है और मैंने कोई बात कही और आपने उसका विरोध कर दिया या मैंने कोई काम किया वो आपके लिए हानिदायक कर रहा मेरे लिए लाभदायक रहा तो वो धर्म कोटी में नहीं आएगा तो धर्म ऐसा काम जो सबके लिए सदा से किया जाता हो किया जा रहा हो आगे तक किया जा सकता हो ऐसे जो कार्य हैं ऐसे जो व्यापार हैं ऐसे जो ज्ञान के साधन हैं उनको हम धर्म कहते हैं इसलिए ऋषि लोगों ने हमको विवेक का सामर्थ्य और विकल्प का मा सा, साधन साधनों का विकल्प और चुनाव की योग्यता ये दोनों देकर भेजा है तो चुनाव की योग्यता वो जिससे आती है उसको हम ग्रंथ कहते हैं और जो विकल्प है ये संसार की वस्तुएं हैं इसलिए ठीक विकल्प का चुनाव कर सकें इसके लिए हमें धर्म की आवश्यकता होती है ओर शांत Reva Shanti, Shama Shanti, Re di, O Shanti, Shanti, Sh.